श्रावण मास महात्म भगवान्दा शिव की आराधना आत्मा गिरजाती सहचरा प्राण शरीर गृह पूजा तेवोगचनाद्रा सारद प्रदक्षिण विधिस्त्रणी सर्वा गिरो कौत तत्किलधन पराधम जय जय श्री महादेव संभो हे संभो मेरी आत्मा तुम हो बुद्धि पार्वती जी है प्राण आपके गण है शरीर आपका मंदिर है संपूर्ण विषय भोग की रचना आपकी पूजा है निद्रा समाधि है मेरा चलना फिरना आपकी परिक्रमा है तथा संपूर्ण शब्द आपके स्त्रोत्र हैं इस प्रकार मैं जो जो भी कार्य करता हूँ वह सब आपकी आराधना ही है हाथों से पैरों से वाणी से शरीर से कर्म से कर्णों से नेत्रों से अथवा मन से भी जो अपराध किए हों वे विहित हों अथवा अविहित उन सबको हे करुणा सागर महादेव शभो आप क्षमा कीजिए आपकी जय हो जय हो जय हो आद्य शंकराचार्य